Oh, oh, oh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा शेय आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भूषण जी जो रेलवे से रिटायर्ड है और बहुत ही अच्छा जो है रेलवे की जानकारी हमें मिलने वाली है तो आज हम लोग अपने इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जीवन कौशल में जैसे अलग अलग फील्ड के बारे में बातें करते हैं तो आज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा और रेलवे में जो एम्प्लॉयमेंट या भर्ती की जो सिस्टम है रेलवे में रिक्रूटमेंट कैसे होता है वहाँ का एचआर क्या काम करता है और कैसे पब्लिक सेक्टर के माध्यम से रेलवे में एम्प्लॉयमेंट किया जाता है उसके बारे में बहुत सारी बातें समझेंगे जानेंगे और भूषण जी का खुद का एक्सपीरियंस वो कैसे रेलवे से जुड़े और किस किस पोस्ट पर उनकी जो है तरक्की होती गई और रिटायरमेंट के समय वो कहाँ पर थे तो ये सारी बातें सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से भूषण जी का बहुत बहुत स्वागत और भूषण जी, जी जी जी जी जी। बताइए कैसे हैं आप? बहुत-बहुत बहुत अच्छे। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताइए हमें और। जैसा कि आपने बताया, मुझे भूषण के नाम से ही जाना जाता है चालीस जी जी जी जी। साल पूरे Service के कंप्लीट हम्म और रिटायरमेंट समय हमारी पोस्ट चीफ कमर्शियल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे अरे वाह चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और कैसी आपका जो है रिटायरमेंट के समय एक हायर पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं और मैं चाहूँगा कि रेलवे की जब बात करते हैं या रेलवे में आपका कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए में जुड़ना भी जी रे, रेलवे में हम्म जुड़ना हम्म तो ये भी एक अजीब अच्छा <laughs> ये जमाना उस जमाने की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे और लगभग सोलह साल अच्छा अच्छा मेरी आयु लगभग सोलह सत्रह साल है और उस समय आज जैसी जो परिस्थितियां हैं लोगों की आज जैसी लोगों के पास लग्जरी लाइफ है वो नहीं हुआ करती थी बिल्कुल बिल्कुल उस समय गरीबी का माहौल होता हुँ, था। हुँ, और हम भी किसी गांव से रहे हैं, तो गांव के लोग हमेशा अपना जीवन खान पान और उसी पर कंसंट्रेट करते हैं तो ठीक उसी प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा पास कर ली जिसके बाद वेकेशन आया हमने कहा क्या करें तो वैकेशन में टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया नहीं, नहीं, और टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पश्चात रोज एक पेज टाइप करना होता था पांच रुपया महीना थे नहीं, नहीं, और कहते थे पेपर अपना लाना एक घंटा टाइप करना है और पेपर अपना लाना है तो एक दिन इस बात से हम पेपर ले जाना भूल गए और जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट के जो ऑनर थे वो नहीं थे और उनके पेपर तो थे वहाँ तो हमने बिना उनको पूछे की कोई था ही नहीं तो पूछने का प्रश्न नहीं तो हमने बिना पूछे एक पेपर ले लिया और टाइपिंग कर लिया जब वो भाई जी आए तो हमने कहा भाई साहब सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे बिना पूछे मैंने एक कागज ले लिया और इसका जो भी पैसा है आप मुझे बताएं मैं देता हूं। तो उस जमाने में चार आने बहुत बड़ी बात होती थी तो मेरे पास चार आने थे मैंने उनको दिए पांच या कुछ पांच दस पैसे लेने वाले थे लेकिन उन्होंने कहा भूषण तुमने बता दिया यही मोर देन Sufficient. और उस दिन के बाद वो वो क्योंकि जो टाइपिंग के ओनर थे, रेलवे के रिटायर्ड डॉक्टर, तो ड्राइवर थे। की, mm. की कुछ वैकेंसी निकली mm. और उन्होंने मेरा फॉर्म खुद भरवायानी mm -hmm. वो कैसे जीवन कैसे बदलता है देखिएगा तो उन्होंने मेरा फॉर्म भी नहीं भरवाया बल्कि वो टेक्निक सिखाई जिससे की फॉर्म इजीली लेक्ट हो जाए यानी देखते ही स... लगे कि वाकई इस इंसान को जॉब की जरूरत है तो उन्होंने जैसे कि उसमें कॉलम होते हैं तोनी रेलवे तो आई उन्होंने लिखवाया एनी रेलवे बोला विच पोस्ट उन्होंने लिखवाया एनी पोस्ट विच डिवीजन उन्होंने लिखवाया एनी डिवीजन तो यानी जो भी देखेगा वो समझेगा कि इसको की इसको जॉब की जरूरत है ये कहीं भी जाने को तैयार है उसी अनुसार लेक्टेड मेरा सिलेक्शन हो गया और साथ साथ मुझे भावनगर डिविजन मिल गया भावनगर डिविजन में मैं के रूप में मेरी, ए, ए, एंट्री हो हुँ, हुँ। तो भावनगर क्यों मिला क्योंकि हमने खुद लिखा था एनी डिविजन एनी पोस्ट एनी रेलवे आई वॉज पोस्टेड एट भावनगर अब जब भावनगर आ गए तो भावनगर तो हमारे लिए बिल्कुल जैसे नई जगह हम्म mm -hmm. तो वहा मनोरंजन की बात देखो हर जगह हमारी घटनाएं ऐसी ही हो रही <laughs> एक, एक ऐसा हुआ वाकया मेरी ड्यूटी जहाँ थी ah. वहाँ पर जैसे गुड्स बहुत सारे वैगन आते हैं पूरी ट्रेन की ट्रेन आती है ah. सीजन में पोटेटो के पूरा ट्रेन आते हैं और कोल्ड स्टोरेज में उनको रखा जाता है अच्छा व्यापारी क्या करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। इकट्ठा मंगा लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो वो जो कोल्ड स्टोरेज में पूरी दो तीन ट्रेन आ गई तो कोल्ड स्टोरेज हो गया फुल। अब उनके पास जगह नहीं है तो उन्होंने क्या सोचा कि रेलवे के पास रखा रहने देते एक दो दिन तो कुछ बच जाएगा किराया भी नहीं लगेगा और तो उन्होंने क्या किया किसी को पता न लगे इस तरह से उन्होंने चुपचाप रख लिया लेकिन नियम के मुताबिक हमारा नियम यह था कि अगर दो दिन से अधिक रखा जाएगा तो वारे चार्ज लगने हैं। हम्म mm. तो वाज वॉज थर्ड डे हम्म और हमने वो हमारी नोटिस में आ गया कि एक तीसरे दिन वाला कंसाइनमेंट आज जा रहा है तो हमने वो जो ट्रक लोड होके जा रहे थे हम्म mm. उसको रेलवे की जो पुलिस होती है उनको कहा भाई ट्रक रोक दिया mm. तो ट्रक रुक गया और उन्होंने कहा क्यों रुका उनका जो मार एक मार्फतिया बोलते हैं जो एजेंट होते हैं ना उसको में मार्फतिया कहते तो हैं जो है, जो है, उनसे बात हो गई हमने कहा इंचार्ज से बात हो गई तो इंचार्ज को बुलाऊ इंचार्ज खुद आ गया और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि हमें एडजस्ट करना होता है कभी इनको कोई इनकी करना है कभी हम ओ, है, है। कभी दे दे के, के, हाँ। हाँ। हम हम करते हैं वो प्रकार हमने कहा कि साइन नहीं अलाउ अलाउ अलाउ करेंगे आई विल नॉट मैं तो तभी करूंगा जब ये पेमेंट करेंगे क्योंकि रेलवे का उस जमाने का आज से पचास साल पहले पाँच हजार रूपया बहुत होता था बिल्कुल आज से पचास साल पहले ये मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ छप्पन साल पहले बिल्कुल बिल्कुल छप्पन साल पहले पांच हजार रुपया बहुत होता था तो वो उन्होंने बताने कहा सब सुनता तो सबको तो, तो लेकिन सिग्नेचर आप कर दोचर करने पड़ेंगे मुझे तो अलाउ नहीं करना है इनको आप यदि कहते हैं अलाउ है तो करिए साइनसो कितना और लाल हो गए हाँ। और वहाँ से चले गए और और तो है है साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जी, जी जी है। जी चलिए भूषण जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आज करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को और विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं करियर भूषण कार्यक्रम के जो श्रोता है जिन्हें करियर के लिए कुछ नया करना है या हर एक ट्रेड के बारे में विशेष रूप से हम लोग बातें करते हैं तो वो सुन रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कुछ बातें ज़रूर नोट करके रखिए जो आपके लाइफ में आगे भी काम आ सकती हैं तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले फिर वापस भूषण जी से बातें करेंगे कैसे हम लोग रेलवे में एंट्री कर सकते हैं किस किस तरह की चीज़ें होती है वो सारी बातें धीरे धीरे समझते जाएंगे और उनका अनुभव भी आप तक पहुंचाते रहेंगे सुनते रहो मस्कर रहो मैं तो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ भुषण जी है जो रेलवे से रिटायर हुए हैं और अभी ब्रह्म कुमारी से जुड़कर अपना सेवाएं कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका जो अनुभव है तबादला की वो आपको अच्छा लगा होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं तो भुषण जी मैं चाहूँगा कि जैसे आपने बताया आपकी अलग अलग ट्रांसफ़र होती थी ईमानदारी की वजह से और जो चीज़ें कई बार मैनेज करने में मुश्किलें होती हैं ईमानदार व्यक्ति को तो उनका तबादला होता रहता है अच्छा मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा साथी हैं अगर वो रेलवे में आना चाहते हैं तो उनकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए और किस किस तरह की पढ़ाई उनकी होनी चाहिए नमस्कार जैसा कि आपने जाना भी होगा हुँ, हुँ, हुँ. जैसा कि आज मीडिया का जमाना है हुँ. और मीडिया के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाए साधारण पब्लिक को दी जाती है की रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट में दो तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं hmm. एक गजस्टेड पोस्ट के लिए और hmm. एक नॉन गजेड पोस्ट के लिए हम्म hmm. hmm. तो हम्म hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. और गजस्टेड में वो होते हैं जो क्लास वन और क्लास टू तो ऑफिसर आते हैं जी, जी. तो इस प्रकार रेलवे में जो क्लास थ्री और क्लास फोर एम्प्लॉज के लिए एक एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया है हम्म इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ही सारी परीक्षा होती है परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के साथ साथ एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी बहुत अनिवार्य होता है जो तो भी क्योंकि जो व्यक्ति रेल में काम कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी रिक्वा के अनुसार होना चाहिए जैसे कि एक ड्राइवर है ड्राइवर ट्रेन चलाते हैं ट्रेन चलाने के साथ साथ उनकी अपनी सुरक्षा तो है ही साथ साथ ट्रेन की सुरक्षा भी उन्हें करनी होती है और ट्रेन का मतलब ये हुआ कि हजारों लोगों के जीवन की सुरक्षा उन्हें करनी होती है तो उससे कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन उनकी जिस स्तर का मेडिकल एग्जामिनेशन जिस पोस्ट के लिए है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टेटस होते हैं, हैं, रिक्वायरमेंट होती तो उस हिसाब परीक्षाएं वही रेलवे में नियुक्त किए जाते हैं तो रेलवे की इस क्वालिटी सर्विस को मेनटेन करने के लिए सब चीजें आवश्यक होती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये समझ में आ गया होगा कैसे रिक्रूटमेंट होता है और ये सारी चीज़ें आप अगर ठीक से समझ लेते हैं और प्रॉपर प्रोसेस से निकलते हैं तो आपको आज नहीं तो कल नौकरी ज़रूर मिल जाती है एक होता है जहाँ पर एग्ज़ाम्स वग़ैरह क्लियर करके भी एग्जामिनेशन दे दे के जो है वो भी रेलवे में आते हैं ऐसा कुछ सुना मैंने पेपर्स उनको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह क्लियर करना होता है वो क्या सिस्टम है इसमें हुआ, अच्छा हुआ फिर, फिर हुआ, तीन स्टेप है। अच्छा तो वही चीज़ है रिटेन एग्जाम इसमे उम्र की सीमाएं वगैरह क्या उम्र मिनिमम अठारह साल होनी चाहिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीमाएं भी होती है लेकिन मिनिमम जनरल साल हाँ अठारह ऐसी लगभग 35 तक 35 तक जी जी चलिए 18 टू 35 फाइव के अगर आप है तो आप रेलवे में अपनी जो है नौकरी के लिए काम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं रिटर्न एग्ज़ाम फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिर मेडिकल ऐसे तीन स्टेप होते हैं अगर इन तीनों स्टेप को आप क्लियर करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है तो पहले आपको रिटर्न टेस्ट जो है वो अगर आप देखते हैं बहुत बार जो है इसके न्यूज़ में भी आर्टिकल आते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है और आप थोड़ा जानकारी लेते रहे और आपके आसपास में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं तो निश्चित तौर पे रेलवे एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो है रेगुलर देते रहती हैं तो आप सजग रहेंगे जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें जॉब मिल सकता भूषण जी मैं चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग पोस्ट पोजिशन होते हैं तो रेलवे में नौकरी कितना टाइम का रहता है क्या क्या फैसिलिटीज़ है थोड़ा सा बताइए आप अपना अनुभव जी एक जमाना था रेलवे की जो सर्विस है उसे इतना अच्छा नहीं माना जाता था जी जी जी क्योंकि एक जमाना था कि जब बैंक के एम्प्लॉय की सैलरी रेलवे के एम्प्लॉय से ज्यादा हुआ करती थी। रेलवे की कम थी और बैंक में ज्यादा थी तो कुछ रेलवे के हमारे साथ ही रेल छोड़ छोड़ करके बैंक में चले गए <laughs> लेकिन आज परिस्थितियाँ उल्टी हो गई है आज बैंक वाले रेल की जॉब में आने के लिए तैयार रहे वो एक समय ऐसा था क्योंकि रेलवे एक बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल बिल्कुल बहुत है mm. और ज्यादा जा, परिवार बड़ा परिवार होने के नाते लाइबिलिटी भी ज्यादा होती है इसलिए नो डाउट उस समय उनकी जो सैलरी जो यानी मेन जिसे कहा जाता है कि हाथ में आने वाली सैलरी जी जी कम हुआ करती थी mm. लेकिन और सुविधाएं बहुत थी हाँ, जैसे हाँ. की उनको एक साल में एक महीने की छुट्टी मिलेगी लीव। फिर कुछ पंद्रह दिन की कैजुअल लीव मिलेगी अरे वाह, फिर पंद्रह दिन की उनको सिक लीव मिलेगी, फिर उसके साथ साथ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज रहेंगी उनको। फिर उसके साथ साथ थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी ट्रेवल करने की उनको सुविधाएं मिलती वो अलग अलग पद के अनुसार होती है तो पहले थर्ड क्लास भी हुआ करता था आजकल तो थर्ड क्लास निकल गया है जब <laughs> तो हम लोग जब रेल में आए थे <laughs> तब तो थर्ड क्लास सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लासेंड क्लास <laughs> <थीन laughs> आजकल सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास तो कम हो गया अभी <laughs> अब, अब एसी हो गए थ्री ए सी टू ए एंड फर्स्ट ए सी इस प्रकार पद के अनुसार पोस्ट के अनुसार वो फैसिलिटीज भी मिलती है और नॉट ओनली दैट इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी जी जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको भी मेडिकल की उतनी ही सुविधाएं मिलती हैं जो वो का, काम, काम, थे। थे। काम पे थे, <laughs> थे। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया लीवर कि ट्रांसप्लांट करना है। और मेरे रिटायरमेंट से दो तीन महीने पहले की बात है अब मैं रिटायर हो गया रिटायर होने के पश्चात भी उन्हों ने कहा इनका ट्रांसप्लांट करना है तो उसमें दो चीजें चाहिए एक तो रेलवे में ट्रांसप्लांट की सुविधा रेल की कि किसी भी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना होगा उसके लिए उन्हें पेमेंट एडवांस में करना होता है रेलवे में हर एक अधिकारी को एक लिमिट होती है कहाँ तक सेंशन कर सकते इसका जो खर्चा आ रहा था लगभग अठारह लाख आ रहा था तो अठारह लाख किसी की क्षमता के अंदर नहीं है बिल्कुल तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से इसका लेना होता है और वहीं से उसका चेक आता है तो मैटर वाज रिफर टू रेलवे मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली वहां से उन्होंने 18 लाख का चेक एडवांस में भिजवाया अच्छा। और इनका सर्जरी हुई लिवर ट्रांसप्लांट हुआ इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी उनका जो लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ और ट्रांसप्लांट होने के ग्यारह साल तक जीवित बिल्कुल सही सलामत क्या बात चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर रेलवे के बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं आप और इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर ले अपने आप को जो है एलिगजिबल बनाए और फ्लेक्सीबल होके रेलवे में अच्छी नौकरी कर सकते हैं आप तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बी के भूषण जिसे और बातें सुनेंगे आप सुनाए हैं रेलवर्थ वन वन जीरो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 गुणों से रोज श्रृंगार प्रभु अनुभोगे स्वर गुंजे प्रभु अनुभोगे स्वर गुंजे एक यही झंका चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार सज के हमने यादों की डोली खुद को बिठा दिया सजा के हमने यादों की डोली खुद को बिठा दिया बन के फरीते उड़ते रहते माया से मन को छुड़ा परवाने हैं प्रभु के हम परवाने हैं प्रभु के उड़ते गगन के पार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार बांध के घुघरू खुशियों के बांध के घुंघरू खुशियों के नाचे मन संसार चमके उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार पाकर प्रभु का प्यार पाकर प्रभु का प्यार क्या आप अगला कदम बढ़ाने के लिए सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार ब्रेक और आज हम लोग रेलवे में कैसे नौकरी कर सकते हैं और रेलवे की सुविधाओं के बारे में बात कर रहे थे और बीके भूषण जी हमारे साथ है जो खास रेलवे से रिटायर होने के बाद ब्रह्म कुमारी से भी जुड़े हुए है और पूना में अभी रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक अध्यात्म जीवन जी रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा कि एक आ, क्लास वन ऑफिसर उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद अध्यात्म से कैसे जुड़े वो एक रूहानी कहानी है उनकी सुनने वाले हम लोग थोड़ा सा तो भूषण जी आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े ये भी एक बहुत रोचक घटना है अच्छा <laughs> जैसा कि ब्रह्मा कुमार बहने जी जी जी हर साल सरकारी कार्यालयों में जाते हैं जी जी जी कोई भी प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में बताते बिल्कुल बिल्कुल तो उसी प्रकार कुछ बहनें हमारे ऑफिस में हर साल आया करते थे तो 2008 की बात है जब कुछ बहनें आईं और उन्होंने बताया कि रेलवे के ट्रांसपोर्ट विंग की कॉन्फ्रेंस है ज्ञान सरोवर माउंट आबू जी जी हर साल तो हम अवॉइड किया करते थे क्यूँकी रेलवे के काम में इतनी व्यस्तता होती है की हम निकल नहीं पाते तो लेकिन उस बार चूंकि मेरी वाइफ की तबियत ठीक नहीं थी नहीं, नहीं। तो हमने सोचा कि इनकी तबियत ठीक नहीं है तो चलो जलवायु चेंज करते हैं बिल्किन, बिल्किन। और इस बहाने इनको माउंट पर थोड़े दिन रहने का एक अवसर मिले मिलेगा तो उस उद्देश्य हम तो हमने प्रोग्राम बनाया ये जुलाई दो हजार आठ के और हम पहुँच गए ज्ञान सरोवर माउंट आबू जी जी वहाँ पर इतनी उत्तम व्यवस्था हमें स्टेशन से ही वहाँ से माउंट तक जाने की सारी सुविधाएं ब्रह्म कुमारी उपलब्ध कराई अरे और साथ साथ जैसे ही हम वाँ पहुंचे वहाँ हम, हम थे हमारी वाइफ थी और साथ में बेटा भी था तो तीनों के लिए एक कमरा जिसमें तीन बेड थे उन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास कमरा अरे वहाँ आप व्यवस्था हो गई अब जब हम सुबह उठे तो हमने देखा की वरांडे में सवेरे लगभग साढ़े बजे चार टेबल लगे एक टेबल पर लिखा लिखा लिखा लिखा लिखा लिखा है है है है है है मीठी चाय चाय एक एक एक एक एक पर, पर दूध मिनरल वाटर एक पर लिखा है वाटर एक पर लिखा है कोल्ड वाटर कोल्ड <laughs> नमस्कार आप सुंदर रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ चलिए भूषण जी जो है अपनी बहुत ही सुंदर कहानी रोचक कहानी जो है ब्रह्मा कुमारी कैसे आना हुआ कैसे जुड़ना हुआ ये बता रहे थे और पहली बार जब वो माउंट आबू है तो उनको यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखकर बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि रेलवे में आप बहुत ही अच्छे ए ऑफिसर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पैसे देकर सेलवेशन देने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते और यहाँ पर चार बजे ये सारी चीज़ें उपलब्ध देख उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा और आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको कि ये यहाँ से प्रभावित होकर गए और फिर बोरीवली जब पहुँचे वहाँ पर बिंदु बहन का इनका जो कॉल आया और उन्होंने कहा आप माउंट आबू जाकर आए हैं तो आप सात दिन का कोर्स कर लें तो उन्होंने जल्दी से हावर दी और बिंदु बहन से जा मिलकर इन्होंने कोर्स शुरू किया अब हुआ ऐसे कि इनके मैसेज जो है वो बीमार रहती थी, थी लीवर का प्रॉब्लम था उनको तो दो दिन कोर्स हुआ तो फिर उनको मिसिस बीमार होने के कारण ये उनको हॉस्पिटल ले गए और बिंदु बहन ने वहाँ से फ़ोन किया भाई आज आए नहीं तो इन्होंने बताया मैं हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप जो है आ, उनके केयर कीजिए हॉस्पिटलाइजेशन पूरा होने के बाद फिर आप आइए तो इस तरह से फिर चार पांच दिन के बाद ये कोर्स ज्वाइन किया दो दिन फिर किया फिर कुछ समय के बाद वापस बीमार हो गए पत्नी तो उनकी सेवा में लग गए इस तरह से पाँच तो छः महीने में उन्होंने वो कोर्स पूरा कर लिया और करने के बाद ये भूल भी गए उन चीज़ों आप क्योंकि माउंट आबू पहले आए हुए थे यहाँ का एक भाई साहब जो है इनका रेलवे ऑफिसर होने के नाते उन्होंने नंबर ले लिया था और वो एक बार बोरीवली आ गए जहाँ पर बोरीवली सेंटर पर शिवानी दीदी का प्रोग्राम था तो इन्होंने इस भूषण जी को फ़ोन करके बुला लिया और कार्यक्रम के बारे में उनको इन्विटेशन दिया तो वो आ गए शिवानी बहन का कार्यक्रम सुना और जब रेलवे ऑफिसर करके इनकी पहचान हुई तो आओभगत ज़्यादा हुआ और फिर उसके बाद वापस उन्हें फिर से कोर्स करने के लिए बताया गया तो फिर से तब उन्होंने कोर्स पूरा किया और बाद में का जो मुरली क्लास है वो भी वही सुनने लगे और इस बीच वापस जो है इनकी पत्नी ज़्यादा बीमार हो गई तो वो बहुत दिनों तक गए नहीं तो फिर वहाँ से कॉल आ गया कि भाई आप आए क्यों नहीं तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है रेलवे हॉस्पिटल में बढ़ती है और उनका ऐसे ऐसे इलाज चल रहा तो दीदी ने कहा मैं एक बार आती हूँ मिलने के लिए और बोरीवली से वो मुंबई गई और इनसे मुलाकात की और इनकी धर्म पत्नी से मिली जो पैंसठ किलो की थी वो तीस किलो की एकदम पतली दुबली हो गई थी और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े किए थे कि तीन महीना ज़्यादा में ज़्यादा वो जी सकती हैं तो दीदी ने उनको देखा और बहुत प्यार से उनको गले लगाया और भूषण जी ये बता रहे हैं कि जब वो गले लगाया वो जादू की जपी थी और दूसरे दिन जो है वो लीवर जो इनका ख़राब हुआ था और रिप्लेसमेंट करना था इन्हें तो डॉक्टर ने एक, एक कुछ ऐसा सिस्टम बना कि लीवर की तरफ डर्ड ही ना जाए और डायरेक्ट वो बाईपास इनके बॉडी में हो तो ये अच्छी तरह से हो गए और उस बीच उन्होंने लीवर इनप्लांट के लिए लीवर के लिए उन्होंने आवेदन भी किया जो फोर्टिस हॉस्पिटल में तो इस तरह से इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है वो जादू की छप्पी के बाद जो है बदलने लगा और ये स्वस्थ महसूस करने लगे और कुछ समय के बाद इन्हें लीवर ट्रांसप्लांट का जैसे उन्होंने शुरू में बताया वो लीवर नया मिला और फिर उसके ट्रांसप्लांट के लिए अट्ठारह लाख रुपये जो लगते थे उसका चेक मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री से इनको मिला दी और इनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया और ये पूरे 11 साल तक जी तो ये अनुभव उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था जो ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने के बाद उनके धर्मपत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ और तब से ये अपने आप को जो है ब्रह्मा कुमारी से जोड़ के रखे हैं और आज मुंबई से ये पूना आ गए हैं रिटायरमेंट हो चुकी है इनकी लेकिन ग्यारह साल के बाद यानी ऑफ्टर रिवर ट्रांसप्लांट के बाद 11 साल तक पत्नी जिंदा रही उसके बाद अभी नहीं है और ये पूना आकर बस गए हैं और पूना में इनके ही घर में एक गीता पाठशाला खुद चला रहे ब्रह्मा कुमारी का तो ये बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं और अध्यात्म का एक सुंदर अनुभव अपने साथ लेकर दूसरों के जीवन को मोटिवेट कर रहे हैं दूसरों को अध्यात्मिकता के बारे में बता भी रहे हैं तो भूषण जी मैं आपकी पूरी बात को काट कर शॉर्ट में बता दिया लंबा हो रहा था तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुंदर अनुभव सुनाया आपने अपने परिवार का आध्यात्मिक जीवन का एक सुंदर अनुभव सुनकर बड़ा मोटिवेशन मिला हमें और हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए आपने रेलवे में कैसे हम नौकरी कर सकते हैं रेलवे की नौकरी कितनी सुंदर है वो आपने बताया और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं और कैच कर सकते हैं ये भी आपने बताया तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको फिर से चलिए मित्रों विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूँगा कि रेलवे की नौकरी के लिए आप बिल्कुल राइटिंग इंटरव्यू और मेडिकल ये तीन चीज़ें होती हैं इसे आप क्लियर करें और बहुत ही सुंदर जो है फर्स्ट क्लास रेलवे की नौकरी करें अपने करियर बनाए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खम गणीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो